सन्नो ओनों मित्र सन्न सोम सन्नंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वा प्रत्यक्षं वा प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वामे प्रत्यक्ष ब्रह्म वैष्या वैष्या सत्यं वैष् अवतुक्ता ओ शांति शान विदिषा ओ शांति शांतिषां सर्वं शिव श्रोत्रखोमींद्रिया ब्रह्मषद महम माम। sha प्रकार साखिया के नौपनिषद इसमें हम लोग तृतीय खंड का प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे वाक्य भाषा में ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञ देवताओं के लिए ब्रह्म जय प्राप्त किया असुरों के साथ युद्ध में ये आख्यायिका का आरंभ किया गया है इसके लिए दो हेतु हम लोग विचार कर लिए थे प्रथम हेतु था ब्रह्म दुर्विज्ञ है दुर्विज्ञ पदार्थ का ज्ञान सामान्य प्रयत्न से नहीं होगा अधिक प्रयत्न चाहिए अधिक प्रयत्न यत्नाधिक्य विधानार्थ कहा गया अधिक यत्न चाहिए ब्रह्म का अनुभव के लिए और दूसरे हेतु कहे ये कहेगा क्यों आ रहा है समाज शासनाथम अभिमान शासनाथम अभिमान ये देवता लोग हम बहुत समर्थ है इस प्रकार की अभिमान था ये अभिमान नाश करने के लिए आख्यायिका का कथन यहाँ हुआ है इनका जो अभिमान नाश हुआ अर्थात अपना सामर्थ्य अपना सामर्थ्य नहीं है वो परमात्मा के चलते ही उनमें ये सामर्थ्य है ये अनुभव हुआ और अतिथ्य आगे कह रहे हैं क्यूँ ये आख्यायिका दिया जा रहा है उपनिषद में उसके लिए कहते हैं गुण उपासनाथों व अपोधित्व यहाँ से चलना था ना बट अच्छा हाँ। भाष्य में सगुण उपासनाथों व अपोधित्व सगुण उपासना का विधान करने के लिए यह का आया है क्यों सगुण उपासना का विधान करना है कहते हैं कि पूर्व में सगुण उपासना का निराकरण किया गया था पूर्व में दो कांड जो था दो खंड वो निर्गुण ब्रह्म का विचार था निर्गुण ब्रह्म विचार विषय में सगुण ब्रह्म का निराकरण किया गया था तो किसी को इस प्रकार की बुद्धि न हो जाए कि सगुण ब्रह्म का उपासना आवश्यक ही नहीं है इस प्रकार की बुद्धि दूर करने के लिए ये आगे आख्यायिका के माध्यम से कहते हैं जब चित्त एकाग्र नहीं हो गया है तो सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहिए उसे चित्त एकाग्र होने से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा इसलिए आख्यायिका आया है आगे टीका में संग्रहितम विवृणती संग्रह वाक्य हो गया सगुण उपासनाथों व अपोधित्वा अपोधितत्वा अपोधित ये संग्रह वाक्य का विवरण दिखाते हैं। सगुण उपासना पहले निराकरण किया गया था कहाँ दिखाते हैं वाक्य नेदम यदिदम उपास मनसा न मनुते ये नहुर्मो मतम तदेव ब्रह्मत्व बिद्धि नयद यदिदम उपास मनसा न मनुते अशुद्ध मन के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है अपितु ये मन चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो जिसका सामर्थ्य से परिणाम को प्राप्त करता है वृत्तिमत होता है ये मन जिसके द्वारा साक्ष्य बन जाता है वो वही परमात्मा है जिसका हम अपने से भिन्न मान करके उपासना करते हैं वो परमात्मा नहीं है वो ब्रह्म नहीं है जो मन का साक्षी है वो कौन नहीं कहते हैं हम जिसका हम उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है इस प्रकार के वाक्य कह करके इदं उपासते इदं उपासते न इस प्रकार के इति अपोदितत्वाद् अनुपास्यत्वे प्राप्ते उपास्यम ब्रह्मणपोितें प्राप्त तस्व्रगुण्व अधिदैव अध्यात्म च उपासन विधात एवम अर्थो विदैवतम तद इति ही वक्ष्य ब्रह्म का उपासना भिन्न नहीं हो पाएगा ये निराकरण कर दिया गया था इसलिए अनुपास्यत्वे प्राप्ते निराकरण कर दिया गया अर्थात ब्रह्म उपास्य बनेगा नहीं इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होने से कहते हैं तस्य ब्रह्म सगुण उपास्य हो सकता है निर्गुण ब्रह्म ये उपास्य तो तो तो नहीं है किंतु सगुण ब्रह्म ये उपास्य है निर्गुण ब्रह्म उपास्य नहीं है अर्थात निर्गुण ब्रह्म का भी उपासना होता है उसको निधिध्यासन कहा जाएगा तो, तो निर्गुण ब्रह्म का उपासना भिन्नत्व नहीं हो पाएगा यहाँ जो सो उपासना विचार चल रहा है अपने से भिन्न मान करके ये उपासना तसेव ब्रह्मण सगुण ब्रह्मा सगुण गुण विशिष्ट होकर के उपास्य बनेगा केन रूपेण कहते हैं अधिदवतम अध्यात्म च उपासनम तो अध्यात्मम अर्थात शरीर में अथवा अधिदैवतम कहीं अन्य लोकांतर में जो विद्यमान है चाहे विष्णु भगवान हो शिवजी हो अथवा आदित्य हो कोई भी हो देवी हो ये सब उपासना ब्रह्म ही उस स्वरूप में है ऐसा जानकर के उपासना करना है उपासनम विधातव्यम विधान करना है इति एवमर्थो वा इसलिए आख्याय आगे आ रहा है और अधिदेवत उपासना ये आगे विधान भी किया जाएगा तदवनम 106 सौ में ये मंत्र आएगा तदवन इस प्रकार की उपासना करे बनम अर्थात बननीयम भजनियम अर्थात तो उपास्य है इस प्रकार की इति ही वक्श ऐसे स्वयं ही श्रुति कह रही है इसलिए वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार रूपेण उपास्य नहीं है वही सगुण साकार बन करके उपास्य बनेगा ये यहाँ विधान कहने के लिए आगे का आख्यायिका आ रहा है अभी आख्यायिका क्यों आ रहा है उसका अवतरणिका समझा दिए आगे अभी ग्रंथ का व्याख्यान आरम्भ करते हैं तथा मंत्र का ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञे तो ये ब्रह्म शब्द का अर्थ टीका में कृष्णा आख्यायिकायात्पर्य उक्त ब्रह्म शब्दार्थम आह संपूर्ण आख्यायिका का तात्पर्य आगे जो कथा कहा जाएगा उसका तात्पर्य कह दिए इतना ही उसका तात्पर्य है तीन तात्पर्य कह दिया गया प्रथम हो गया यत्नाधिक्य करना चाहिए ब्रह्म का अनुभव में बहुत ज्यादा प्रयत्न आवश्यक है और, और द्वितीय हो गया अभिमान शासन और तृतीय समाधि विधान सम ये सब नहीं तृतीय तो हो गया समाधि विधानम अभिमान शासनम तृतीय हो गया सगुण उपासना विधान करने के लिए ये हो गया आख्यायिका का तात्पर्य आगे मंत्र का व्याख्यान आरम्भ करते हैं ब्रह्म देवेभ्य देवेभ्यो विजिज्ञ तो ब्रह्म शब्द का अर्थ कहते हैं भाष्य में ब्रह्मी परो परो अर्थात तो पर ब्रह्म लेना है कोई कार्य ब्रह्म नहीं लेना है हिरण्य गर्भ इत्यादि ब्रह्मा जी उनको नहीं लेना है पर लेना है पर वो भी सगुण ब्रह्म यह क्यूँकी सगुण ब्रह्म का आगे विचार होगा क्यों लेना है पर ब्रह्म क्यों हिरण्य गर्भ नहीं लेंगे कहते लिंगात लिंगात अर्थात उसका लिंग है लिंग जिसको देख करके हम और कुछ पदार्थ का अनुमान करते हैं उसको लिंग कहते हैं लिंग का विपत्ति क्या देते हैं लीनम अर्थम गमयति इति लिंग तो जो पदार्थ हमको पता नहीं चलता पर्वत में बनी है दिन में अगर दिखता नहीं तो वो लीन अर्थ कहते हैं अर्थ है किंतु लीन हमको अनुभव नहीं हो रहा है धूम के द्वारा हम बन्ही का अनुमान करते हैं वो धूम को कह जाएगा लिंगम क्योंकि लीनम अर्थम बन्ही ज्ञापयति इति लिंगम इसी प्रकार की यहाँ लिंग है कहने के लिए ये ब्रह्म पर ही लेना है तो लिंग आगे कहेंगे टीका में यह तद ये जो बात कह दे कि ब्रह्म परो लिंगात एक संग्रहवाक्य हो गया इसका व्याख्यान स्वयं भाष्यकार करें न्यूत्र नित्यसर्वज्ञात परिभूया अग्नियादी तृण वज्रीकर्तम सामर्थ्यम अस्थित शाक लिंगात ब्रह्म शब्दवाच्य ईश्वर अवश्यते नाद ईश्वरात सर्वज्ञात अन्यत्र अग्नियादीन परिभूय तृणम वज्रीकर्तृम सामर्थ्यम इस प्रकार के वाक्य का अन्वय उठाएंगे नहीं परा पर कौन है कहते ईश्वर अरे कैसा उसका सामर्थ्य है कहते नित्य सर्वज्ञ तो पर ईश्वर नित्य सर्वज्ञ उससे कोई भिन्न अन्यत्र भिन्न अग्नियादी परिभूय अग्नि आदि को परिभव करके अर्थात उनको उनका सामर्थ्य को नाश करके त्रिनम वज्री करतुम सामर्थ्य अग्नि आदिओ का सामर्थ्य को नाश करके तृण का वज्र बना देने का सामर्थ्य ये केवल परमात्मा में ही है अग्नि आदि का सामर्थ्य कैसे नाश कर दिए उसको कहते हैं तन्न न सशाक एक तीर्ण को रख दिया अग्नि के सामने अग्नि का सामर्थ्य है तीर्ण को जलाने के लिए सामान्यतया है किंतु वो तीर्ण अगर सामान्य तीर्ण होता तो फिर अग्नि उसको जला देता किंतु परमात्मा ने वो तीर्ण को वज्र बना दिया अब वज्र बना दिए तो अग्नि का और सामर्थ्य उतना नहीं रहा इसलिए कहा गया कि तन न सशा कह दगधुम तशा का रूप है सशा लगा धातु सब तो अग्नि उस तीर्ण को दाह नहीं कर पाया इससे क्या होगा कहते अग्नि परिभुया अर्थात तो अग्नि का सारे सामर्थ्य अर्थात अपहरण हो गया इत्यादि लिंगात ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर इति अवश्य ये लिंग हुआ ये लिंग से अनुमान हो गया कि वो ईश्वर और मीमांस लोग लिंग का देते हैं सामर्थ्यम सर्वशब्द नाम लिंग मित्य शब्दों का सामर्थ्य अर्थों को प्रकाश करने का ये लिंग कहते हैं तो यहाँ जो हो गया तशाक तो दग्धुम ये हो गया लिंग तो ये लिंग से क्या निश्चय हो गया कि तृण वज्र हो गया तो त्रीण को वज्र करने का सामर्थ्य किसमें रहेगा कि तो परमात्मा में रहेगा इसलिए तन न ससा कर दग्धुंग ये लिंग हो गया इससे निश्चय हुआ कि यहाँ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ईश्वर ही है ईश्वर अर्थात कार्य ब्रह्म है नहीं है ये कारण ब्रह्म है सगुण ब्रह्म है। नहीं न ही अन्यथा अग्नि तृणंग दगधुंग न उत्साहते वायुर् वा आदातुंग अन्यथा अगर ये परमात्मा नहीं होते तीर्ण को अगर वज्र नहीं करते अग्नि तीर्ण को दग्धुम न उत्साहते न पहले दे दिया नहीं अग्नि तीर्ण को दहन नहीं कर पाएगा इति न अथवा वायुर् आदा तुम न उत्सहते इति न उत्साहते का अन्वय दोनों पार्श्व में जाएगा क्या न्याय कहते हैं उसके लिए दहले दीपक न्याय अथवा मध्य कहते हैं और भी एक है कौवा को देख कहते हैं काका बोलो कन्या ये भी कहते हैं बीच में रह करके उभ पार्श्व में ये अन्वय होगा इसका न उत्साहते वायु व आधा तुम न उत्साहते अगर परमात्मा तीर्ण को वज्र नहीं बनाते तो अग्नि उसको नहीं जला पाता अथवा वायु उसको उड़ा नहीं पाता ऐसा नहीं होना चाहिए ईश्वर इच्छाया तीर्णमपी वज्रो भवती उपपद्यते ईश्वर की इच्छा से तृण भी वज्र हो जाता है ये निश्चय हो जाता है इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां ईश्वर ही लिया जाएगा टिका में कथम तरीद हाँ। व्याख्या व्याख्याति जो द्वितीय पंक्ति में दिया था आगे उसके आगे प्रतीक दिया है नई अन्यत्री ह्या, ना प्रतीक है न ये प्रतीक प्रतिग जैसा है ना समान प्रतीक जैसा पुराने में, में समान हो गया था कथं तरही स्वर सिद्धि इत्याकांक्षाया तो अगर ईश्वर ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी इसके लिए कहते हैं टीका में भाष्य में तत्सिद्धि जगतो नियत प्रभृते हे ये फिर संग्रह वाक्य हो गया तत्सिद्धि तत्पद से ईश्वर ईश्वर सिद्धि कैसे हो प्रा जाएगा कहते तो है जगतो नियत प्रवृत्ते हे तो जगतो नियत प्रवृत्य हे ईश्वर सिद्धि इसलिए नियत प्रवृत्ते हे क्या विभक्ति ले सकते हैं ष्टी लेने से हो जाएगा तो जगत नियत प्रवृत्ते है ईश्वर सिद्धि ये हेतु होगा तो हेतु में क्या क्या विभक्ति हो सकते हैं पंचमी अथवा तृतीया पंचमी दिया जगत का नियत प्रवृत्ति होती है इससे ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी अभी ईश्वर सिद्धि करने के लिए सत्र पृष्ठा पाठ आगे हैं तो हम लोग दिसम्बर तक तो पहुँच जाएंगे वहाँ तक तो कोई बात धीरे धीरे चलते रहेंगे क्योंकि ईश्वर की सिद्धि होनी है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है अभी विचार आरम्भ होगा ठीक है में ननु श्रुत्यादि भी ईश्वर सिद्धे किमिति जगतो नियत प्रवृति लिंग का अनुमान सूत्रित श्रुत्यादिसे ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी क्योंकि श्रुति में जगह जगह कहा गया है श्रुति पुराण थे ईश्वर के वर्णन करने में भरे हुए हैं तकिमिति तो जगतो नियत प्रवृति लिंग का जगत का नियत प्रवृत्ति जगत में सभी का नियत प्रवृत्ति होती है इसको लिंगा बना करके आप ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान क्यों करते हैं एक नंबर टिप्पणी अनुमान सूर्य आदि जगत स नियंत्रिकम नियत प्रवृत्ति प्रवृतिकत्वात इति एवं रूपम यह हो गया अनुमान इसमें दृष्टांत तो किसको को दिया भृत्यादि और हेतु नियत प्रवृतिकत्व तो भित में नियत प्रवृत्तिकत्व रहेगा अर्थात नियम से भिती अपना कर्म करता रहता है और साध्य हो गया सा ये भृत्य में भृत्य का कोई नियंता है है भृत्य हो जाएगा सनियंत्रित अभी भृतियो में क्या धर्म रह जाएगा तम अभी साध्य रह गया और हेतु भी रह गया अभी व्याप्ती कैसे कहेंगे यत्र यत्र नियंत्रित तभी तो हमको व्याप्ति प्राप्त हुआ आगे क्या करना है पक्ष्य में हेतु को रखना है हेतु हो गया नियत प्रवृत्ति प्रवृत्तिकत्वम ये सूर्य आदि में रहेगा सूर्य में नियत प्रवृत्ति प्रवृत्तिकत्व रहेगा हम चाहे सुबह आरती में आ पाए नहीं आ पाए कभी छूट जाए किंतु तो सूर्य भगवान का उदय होने में छुट जाएगा नहीं छूटेगा हमको दिखे न दिखे अलग बात है किन्तु तो उनका तो उदय निश्चय होगा तो सूर्यादि में जो नियत प्रभतिकत्व ये हेतु रह गया तो क्या सिद्ध हो जाएगा सनियंत्रित सूर्यादि तो का भी कोई नियंता होगा तो इससे सिद्ध हो जाता है वो जो नियंता होगा वो ही परमात्मा है भाष्य हेतु सविस्तरम बक्षते अभी भाष्य में तो इसको विस्तार के साथ कहेंगे चलिए अभी भाष्य देखेंगे श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भीर नित्य सर्व विज्ञान ईश्वरे सर्वात्मी सर्वशक्तो सिद्धेपी शास्त्रार्थ निश्चय उच्चते श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भीर तीन हो गया भी आ गया क्या क्या आ गया श्रुति स्मृति और प्रसिद्धि तो प्रसिद्धि फिर श्रुति स्मृति को छोड़ने से प्रसिद्धि फिर क्या चीज है लोक प्रसिद्धि ये तीन प्रकार की श्रुति में भी है स्मृति में भी है और लोक प्रसिद्धि ये तीनों उपाय से नित्य सर्व विज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनी नित्य सर्व विज्ञान ईश्वर सर्वात्मा ये समानाधिकरण है समास कैसे कहेंगे तो नित्य में विभक्ति हमेशा कहेंगे पता चलेगा कहाँ पद आप अलोक कर रहे हैं यस्य हाँ। नित्यम सर्व विज्ञानम यश सर्व विषय का विज्ञानम ईश्वर का नित्य है उनका कोई कादाचित का उत्पन्न होने वाला नहीं है ऐसा जो ईश्वर ये होगा यस्य ईश्वर सर्वात्मा सर्वशक्तो यहाँ कैसे समाज कहेंगे थोड़ा सोच करके विभक्ति भी कहना है लिंग वचन इत्यादि सब देख करके सर्वाशक्ति यश सारे शक्ति जिनमें है सर्वाशक्तो सिद्धि अभी श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्धि से ईश्वर की सिद्धि होने पर भी शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते ये अनुमान क्यों कहा जाता है कहते हैं शास्त्रार्थ निश्चय के लिए शास्त्र का जो अर्थ है शास्त्र का अंतिम में तात्पर्य हो गया परमात्मा अभी परमात्मा का सगुण रूप का विचार चल रहा है ईश्वर तो शास्त्र का अर्थ हो गया ईश्वर ईश्वर का निश्चय के लिए ये निश्चय अर्थात ये ये जो आगे आख्यायिका आ रहा है ईश्वर को ही सिद्ध कर रहा है इस प्रकार के नियम करने के लिए ठीक है में पूर्व पृष्ठा से है यावत तर्केण संभवो न अनुगृहते तावत छास्त्र प्रतिपन्नों ईश्वरों न निश्चयते अर्थवादत्व संका प्रतिबंधात यहां तक देखेंगे प्रतिबंधात यहां तक पंक्ति देखेंगे यावत तर्केण संभवो न अनुग्रियते दो नंबर टिप्पणी दे दिया न अनुभाव्यते जब तक हमको ऐसे भावना न हो जाए क्या न हो जाए कि तर्केण भी ये संभव है तर्क के द्वारा युक्ति करने से भी ये संभव है कि ईश्वर इस प्रकार की है तावत शास्त्र प्रतिपन्नो अपश्वर शास्त्र से प्राप्त हुआ कि शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर है शास्त्र से प्राप्त होने पर भी जब तक हमारा तर्क उसको सिद्ध नहीं करता तब तक ईश्वर के बारे में निश्चय नहीं होगा हम कुछ मान्यता लेकर के चलते हैं कहते बचपन से ऐसे सुने हैं जो होते हैं सब हमारे गुरुजन लोग होते थे वो ऐसे ही कहते थे हम ऐसे ही सुने हैं आपको कोई प्रतिपक्ष प्रश्न करेगा आप जिनसे सुने हैं उनका ज्ञान कितना प्रामाणिक है और उतर नहीं रहेगा कहें वो तो कहते थे वो ठीक जानते थे कहते हैं वो कहते थे ठीक जानते जैसे आप कहते हैं ठीक जानते हैं इसमें क्या प्रमाण है अगर हमारे पास तर्क नहीं है तो फिर हमेशा शंका होगा यहाँ क्या शंका हो जाएगा कहते हैं अर्थवाद तो शंका प्रतिबंधात् तो ईश्वर का कथन हुआ है ये सब अर्थवाद है तो अर्थवाद कैसा है एक नंबर टिप्पणी ईश्वर विषयं शास्त्रं कर्म एवं ईश्वर विषयं शास्त्रं कैसे समाज कहेंगे ईश्वरों विषय यश शास्त्र ईश्वर को कहने वाले जो शास्त्र श्रुति स्मृति ये सब कर्मों को ही ईश्वरत्वेन कहते हैं कर्म ईश्वर है ऐसे भर्तहरी महाराज भी कहते हैं ना ब्रह्मा ये न कुत ब्रह्मांड भांडवधरे ब्रह्मा भी कुलाल ब्रह्मा को कुलाल बना करके कहते हैं कुलाल अवत नियमितम ब्रह्मांड भांडो उधरे परमात्मा ब्रह्मांड बना दिए ब्रह्मा जी को बना दिए कहे आगे आपका काम है तो क्या करते हैं नियमितम जैसे कुलाल सुबह से शाम तक घट बनाता है ऐसे वो सृष्टि करते रहते है विष्णु ये नशावत गहने क्षिप्तो महा विष्णु भगवान तो ये स्थिति बना दिए दशा अवतार बार बार अवतार लेते हैं क्यों स्थिति करना है पालन करना है महान संकट में ये संसार में डाल दिए संसार में अर्थात तो जगत का पालन करने में लगा दिए अगर रुद्रो ये न कपाल पानी पुटके भिक्षा टनम कारित तो शिव जी का तो ये अवस्था करवा दे कपाल पानी पुटके तो उनके पास तो बस हाथ ही रह गया खपर है हाथ नहीं काली खपर है तो और कपर और हाथ ये इतने ही उनके पास है भिक्षा टम तो कारित तो तो भिक्ष मांगने लगे और सूर्य सूर्य सूर्य तस्म नमः कर्मणे भरतहरी कहते हैं अर्थात जब प्रारब्ध को अतिक्रम करना साधक के लिए कभी कभी कठिन होता है तब तो वैसे भरतहरी जैसा हृदय से वाक्य निकलता है भरतृहरी का युग पढ़ेंगे बहरागत जैसा अर्थात तो लगेगा कि ये एक साधक वास्तविक है कह रहा है अपना क्या कठिनाई हो रहा है बोलकर दिखा रहा है वो कहता है अर्थात तो प्रारब्ध को अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है ऐसा स्थिति में ऐसा स्थिति होती है सहन कर लेना पड़ेगा ये सब भर का वाक्य देख करके जानना पड़ेगा हमको कोई आज नया ये प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ता है ये अनाधिकाल से सबको भोगना पड़ता है हमको भी धैर्य के साथ इसको भोगना पड़ेगा पार करना पड़ेगा कर्म ही ये ईश्वर नाम रूप ईश्वर नाम लेकर के स्तुति किया जाता है ईश्वर कुछ अलग नहीं ये कर्म ही है इसी प्रकार की शंका से प्रतिबंध हो जाएगा जो ईश्वर की प्रतिपादन करने वाले सब श्रुति स्मृति अगर तर्क नहीं है तो श्रुति स्मृति में जो कहा गया है ये सब अर्थवाद मान लिया जाएगा अर्थवाद अर्थात स्तुति करने के लिए अतः शास्त्रार्थस्य शास्त्र ईश्वर से निश्चयाय निर्जतृष्ट अन्म सूत्रेण उच्यते अतः इसलिए अर्थात अर्थवाद न हो जाए ईश्वर प्रतिदक शास्त्र शास्त्रार्थस्य शास्त्र का अर्थ हो गया शास्त्रा शास्त्र के द्वारा प्रतिप्य ईश्वर से नविपणी अयम एवं शास्त्रार्थ यही ब्रह्म ईश्वर यही शास्त्र का तात्पर्य है नियम के लिए सामान्य अनुमानम सामान्य तो दृष्टम अनुमानम अनुमान तीन प्रकार की ऐसे संख्य लोग भी कहते हैं न्यायिक लोग भी कहते हैं थोड़ा अलग अलग उनका व्याख्यान है नयायिक लोग अनुमान को तीन प्रकार कहते हैं क्या क्या है अनुय व्यतिरेकी केवल अनु केवल भेतरी जी ऐसे नया एक लोग तीन कहेंगे ये संख्या लोग उसको थोड़ा और अलग कह देंगे वो लोग कहते हैं कि एक होगा पूर्ववत जहां हम हेतु साध्य से पहले कहीं दृष्टांतों में देखे हैं अभी पक्ष में हेतु को देख रहे हैं और साध्य का अनुमान कर रहे हैं हेतु साध्य का सहावस्थान हम देख लिए है जैसे पर्वतो बनीमान हेतु क्या देते हैं धूमवतवा तो हेतु साध्य हम कहीं देखे हैं कहा मानस में हेतु साध्य का सहावस्थान हम मानस में महानस में अर्थात रसोईघर तो वहाँ धूमो भी है बन्नी भी है हम साक्षात देखे हैं देख करके पर्वत में धूमो देखते हैं देख करके बन्नी का अनुमान करते हैं इसको कहते हैं पूर्ववत यथा पूर्वम अस्मा भी धृष्टम तथा अध हो गया पूर्ववत और दूसरा होता है शैषवत् शैषवत अर्थात इतने हम देखे हैं तो जो नहीं देखे उसी में ये होना चाहिए जैसे कहते हैं कि पृथ्वी इतर भिन्न क्यों गंधवत्वा यह नहीं बम तन नहीं जो पृथ्वी है वो इतर से भिन्न है अभी पृथ्वी पक्ष है उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है हम इतरों को देखे है इतर में किस में गंध रहता है किसी में नहीं रहता है तो जिसको हम देखे हैं उससे शेष जो बाकी बच गया उसका हम अनुमान करते हैं इसको कहते हैं शैशपथ एक हो गया पूर्ववत दूसरा हो गया शैशपत ऐसे सांख्य लोग विभाग करते हैं शैश और तीसरा हो गया सामान्यत्व दृष्टम सामान्य दृष्टम अर्थात पहले जैसे पूर्ववत में था हम हेतु साध्यो दोनों को देखे थे एक जगह में ये ऐसा नहीं है सामान्य रूप से देखे हैं, विशेष रूप से अनुमान करते हैं जैसे अगर छेदन हो रहा है उसके लिए कर्ण कौन हो जाएगा कुठा काष्ठ छेदन हो गया क्रिया तो क्रिया होगा तो उसके लिए कर्ण चाहिए सामान्य रूप से यह नियम हुआ तो या या क्रिया सा सा कर्ण पूर्विका ऐसे निश्चय हो गया व्याप्ति हुआ अभी अनुमान करते हैं हमको इसका ज्ञान हुआ ऋषिकेश नारायण भगवान का ज्ञान हुआ तो ज्ञान हुआ तो जो ज्ञान होना ये एक क्रिया है या, या क्रिया साण पूर्वी का अभी इसका ज्ञान होने के लिए कौन सा कारण हमारा व्यवहार हुआ चक्षुर चक्षुर इंद्रिय हम लोग देखे हैं नहीं देखे है तो अभी हम जिस इंद्रिय और ज्ञान अर्थात कारण और क्रिया के बीच में अनुमान करने जा रहे हैं इस प्रकार की करण और क्रिया के बीच में हम व्याप्ति देखे नहीं जब ये इंद्रिय है तभी तो ये क्रिया होती है ज्ञान होता है ऐसे हम व्याप्ति देखे नहीं है क्योंकि इंद्रिय दिखा नहीं हमको किंतु सामान्य व्याप्ति है कि यह या, या क्रिया सासा कर्ण पूर्वी का कहते हैं कुठार और काष्ट सेदन में तो सामान्य तो दृष्टम और अभी हम विशेष रूप से अनुमान करते हैं इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टो अनुमानम ये तृतीय प्रकार की अनुमान हुआ अभी यहाँ कहते हैं टीकाकार कि सामान्य तो दृष्ट अनुमानम तो सामान्य अर्थात विशेष रूप से दिखे नहीं अभी हम अनुमान से किसको सिद्ध कर रहे हैं ईश्वर का जगत का नियत प्रवृत्ति को देख करके हम ईश्वर का अनुमान कर रहे हैं ये क्या जगत का नियत प्रवृत्ति और ईश्वर ये पहले हम कोई देखे हैं दृष्टांत में नहीं देखे है किन्तु सामान्यतः देखे हैं कि, कि भृत्य का नियत प्रवृत्ति होती है तो उसका कोई स्वामी कोई मालिक है ये सामान्य रूप से देखे हैं इसको कहा जाता है सामान्य टू दृष्टि अनुमान शास्त्र का अनुग्राहक रूपम सूत्रेण सूचित है कहते हैं कि अनुमान शास्त्र का अनुग्राहस्त्र तो मुख्य है अनुमान उसका अनुग्राह किन्तु न्यायिक लोग विपरीत कहेंगे यहाँ कह कहें दिया अच्छा ये तीन नंबर टिप्पणी में जितना सामान्य तो दृष्ट अनुमान कह दिया वो सब ये तीन नंबर टिप्पणी में भी दिया है थोड़ा यह वाक्य बोले देख लीजिए थोड़ा जल्दी देख लेंगे सामान्य तो दृष्टम अनुमानमित सामान्यतः कैवल्य परिहारेण केवल अनु केवल व्यति दो हो जाते हैं उसका परिहार छोड़ करके उभय विशिष्टतया दृष्टत्वात उभय विशिष्ट अत हेतु साध्य विशिष्ट उभय विशिष्टतया दृष्टत् अच्छा हाँ उभय विशिष्टत्वात तो दृष्टत् तो दृष्टम अन्वय व्यतिरिकी उचित है अन्वय व्यतिरिकते हैं जहां धूम बनी हम देखे हैं दिखे हैं इति तार्किक रक्षा तार्किक रक्षा ये वरदराजन कृत उनका टिका ये हैं लक्षणान्तर मूलोक्तम ये, ये सामान्यतृष्ट का अन्य लक्षण जो हमने कहा अभी पूर्व में विचार किया वो आगे वाला लक्षण जो कि सांख्य लोग कहते हैं त्रे मूलोक्तम दृष्टम सामान्योदृष्ट च विधाद्वयम और नए तिरेकी का दो प्रकार के विधान होता है मतलब दो प्र, दो भाग होता है एक दृष्टम एक सामान्य दृष्टम दृष्टम को जिसको हम कह दिया कि पूर्ववत बन्ही और धूम का व्याप्ति हम मानस में देखे है और सामान्य दृष्टम जो कह दिया कि करण और क्रिया ये दोनों विधा दो पूर्वम प्रत्यक्ष योग्यार्थम जो दृष्टम है वो प्रत्यक्ष योग्य जिसको हम पूर्ववत कह दिए और अयोग्य अयोग्यर्थम उत्तरम तद अयोग्यर्थम अर्थात प्रत्यक्ष अयोग्य जहाँ जैसे कहते हैं करण इंद्रिय और, और ज्ञान वहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता है तद अयोग्य अयोग्यर्थम उत्तरम उत्तरम अर्थात सामान्य तो दृष्टम विशेष तो दृष्टम तो इति च चिविधम अनुमान भवति ये दो प्रकार की हो गया और तृतीय हो गया जो शेष केवल भित्री भवति। तत्र द्विविधम अनुमान त्र प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमापक अर्थात इति अनुमापक ज्ञान कराता है प्रत्यक्ष योग्य जो अर्थ है बन उसका अनुमान कराने वाला जो होगा उसको कहा जाएगा विशेष दृष्टम यथा धूमादी धूम और बन दोनों महानस में देखा गये थे और नित्य अतिद्रियार्थानुमापक सामान्यतो दृष्टम नित्य अतिद्रिय जो इंद्रिय होते हैं इंद्रियम अतिद्रियम इसका अनुमान कराने वाले जो अनुमान होगा जैसे धर्मा धर्माधर्मादि धर्म अधर्म ये सब सामान्यतो दृष्ट अनुमान से होगा यथा चक्षुरादि अनुमापक रूपादि ज्ञानम हमको रूप ज्ञान हुआ इससे सिद्ध हुआ कि हमको चक्ष इंद्रिय है त्र मूलकृत व्याख्या मूलकार बरदराजन जी वहाँ ये किए हैं संख्या वाले भी ऐसे ही मानते है आगे, आगे टीका में एक भाष्य का ये जो कह दिए कि शास्त्र का अर्थ निश्चय करने के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है इसका व्याख्यान करते है भाष्य में तर सदभाव सिद्धि कुतो भ ये ईश्वर का सद्भाव विद्यमानता ईश्वर है इसकी सिद्धि ये कहाँ से होगा इति यदम जगत यहाँ से अनुमान वाक्य आरंभ हुआ अभी पक्ष कहते हैं यदिदम जगत ये हुआ पक्ष और पक्ष का विशेषण आरंभ करते हैं गंधर्व यक्ष र... देव पहले देव है देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचादी लक्षणम पौगरी है यही उसका स्वरूप ये जगत क्या है कहते हैं देव गंधर्व यक्ष रक्ष पित्री पिशाच ये सब ये जगत है लक्षणम आगे पृथ्वी आदि पृथ्वी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम यहाँ भी बहुग्री है जगत है क्या विशेष्य बाकी सब उसका विशेषण बन रहे ये द्यू बियत बियत अर्थात आकाश पृथ्वी आदित्य सूर्य भगवान चंद्र ग्रह नक्षत्रे ही विचित्रम इस प्रकार के अथवा यहाँ तो तृतीय तो लेने से भी होगा नक्षत्रे विचित्रम अच्छा आगे विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी तो साधना नाम संबंधी इस प्रकार हो जाए विविध प्राणी ये तीनों लोक में नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं और उनका उपभोग योग्य स्थान उपभोग के लिए स्थान भी चाहिए कहाँ रहेंगे और उपभोग का साधन ये सबके सबका संबंधी ये जगत प्राणी प्राणी का उपभोग का स्थान उपभोग का साधन उसे संबंधी ये जगत ये विशेषण हो गया आगे तद अत्यंत कुशल शिल्पी भीर अपी दुर्निर्माणम तद तद अर्थात जगत अत्यंत कुशल शिल्पी भी अपी दुर्निर्माणम जगत में हम जितना भी कुशल शिल्पी ये हम सोच सकते हैं उनके द्वारा भी दुर्निर्माणम बोलो बना नहीं पाएंगे देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम यहाँ तक हो गया देश काल निमित्त को लेकर के नियत प्रवृत्ति और निवृत्ति ये हो रहा है देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृति निवृत्ति क्रमो यही क्रमो यशन यही क्रम है क्या नियत प्रवृति निवृत्ति होगा इसका नियामक कौन है कहते देश निमित्त जैसे देश है काल है निमित्त है उसी मुताबिक ये प्रवृत्ति होगी ये जो सीढ़ी में हम लोग रास्ता में जाने का समय जो लता है उसका जो पुष्प ये अभी और है नहीं है गया अभी थोड़ा दो चार पाई बचा होगा तो ये साल में तीन बार चार बार आएंगे तो ये कहते हैं नियत तो ये होंगे तो नियत तो काल होगा और निमित्त देश इसको लेकर के सभी देश में सब नहीं होगा यहाँ नारियल का वृक्ष नहीं होगा तो आप समुद्र के तटों में चले जाइए वहां कितना होगा इस देश काल निमित्त ये सबको लेकर के नियत तो प्रवृत्ति का क्रम जिसमें है तथ एतद अर्थात जगत यहाँ तक पक्ष हो गया यदिदम जगत एतद तद ये यह यहाँ तक पक्ष पूरा हो गया आगे साध्य देते हैं भोक्तृ कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वक भोक्ताओं का कर्मों का विशेष को जानने वाले का प्रयत्न पूर्वक अर्थात ये जो जगत होगा उसका पूर्व में एक प्रयत्न रहना पड़ेगा प्रयत्न पूर्वकम विग्रह कैसे कहेंगे प्रयत्न पूर्वकम में प्रयत्न पूर्वो यस्मात यस्मात ये यहाँ पूर्व कहेंगे ये दिग्वाची शब्द होते हैं और दिग्वाची शब्द का योग में क्या विभुक्ति हो जाएगी पंचमी क्या सूत्र है अन्य राधि तरते दिग्शबाद अंशु तर पदार्थ जाही युक्त जहाँ शब्द रहेगा उसका योग में पंचमी विभुक्ति हो जाएगी तो प्रयत्न पूर्वकम किसका प्रयत्न कहते हैं कि भोक्ता का कर्म का विशेष को जानने वाले का प्रयत्न ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य प्रयत्न करके जगत को बना देगा इसलिए कहते हैं कि भोक्ता जितने सारे जगत में भोक्ता है सभी का कर्म का विभाग विभाग अर्थात विशेष जिसका जो कर्म है धर्माधर्म इसको जानने वाले का प्रयत्न से बनना चाहिए जैसा कहते ना कि किसी घर में ये माँ जानती है कि किस बच्चे का पेट में क्या ठीक बचेगा तो सबको जानने वाला ही कोई भोजन बनाएगा तभी जा करके सभी का ये ठीक चलेगा तो सभी को जानने वाला ही वो कार्य करेगा भोक्त्री कर्म विभाग जानने वाला उसका प्रयत्न पूर्वकम ये हो गया साध्य आगे भवि तुम अर्ती तक साध्य हो गया आगे हेतु देते हैं कार्यत्व सती यथोक्त लक्षण ये हेतु हो गया कार्यत्व सती यथोक्त लक्षण ये जगत में कार्यत्व तो रहेगा रहेगा और यथोक्त लक्षण जगत का लक्षण कहा गया पक्ष का लंबा चौड़ा विशेषण दिया गया ये हेतु हो गया अच्छा आगे दृष्टांत तो देते हैं भाष्य में गृह प्रसाद रथ शयनाशनाधिपत विपक्षीय आत्माधिपत गृह प्रसाद रथ आगे शयन आसन शयन कटिया पर्यंक पलंग कहते हैं और आसन आसन अर्थात ये जो कुर्सी इत्यादि सब ये सब में अभी देखिए गृह प्रसाद रथ आसन शयन ये सब में ये सब कार्य है और सबका अपना अपना लक्षण है तो अभी हेतु इसमें रह जाएगा और ये गृह को जो बनाएगा वो गृह स्वामी का आवश्यकता को समझता है नहीं समझता है समझता है तो प्रयत्न पूर्वक जो कि इसका जो भोक्ता है गृह को गृह में जो रहेगा उसका आवश्यकता को समझने वाले के द्वारा ही ये बना जाएगा इस प्रकार की यथोक्त गृह प्रसाद रथ शयन आसन ये सब में कार्यत्व तो रहा और विभागज्ञ अर्थात तो फलभोक्ता का आवश्यकता को जानने वाले का प्रयत्न के द्वारा बनेगा तो दृष्टांत में हेतु साध्य दोनों रहेगा तो इसी प्रकार की पक्ष में भी हेतु रहेगा पक्ष में कार्य का तो भी रहेगा और लक्ष्मण पक्ष का कह दिया तो वहाँ भी अर्थात ये जगत को जो बनाने वाला होगा वो भी ये जगत में जितना भोक्ता रहेंगे सभी का कर्म फलों को जानता हुआ ही बनाएगा कर्म फल ही आवश्यकता के रूप में दिखता है सामने में किसी को क्या आवश्यकता रहता है क्यों होता है कहते उसका अंदर में ऐसे प्रेरणा आता है क्यों आता है कहते उसका कर्म संस्कार पहले से ऐसे ही है तो ये जानने वाले के द्वारा ही बनाया जाएगा अभी ये अनुमान का व्याख्यान पूरा टीका में देखिए पूरा पृष्ठा में अनादि प्रसिद्ध कर्त व्यतिरिक्तम जगत धर्मी कृत्य यद्यपि ईश्वर सीशाधयी शीत तथापि जगत बहुनी विशेषणानि संसारी विलक्षण कर्त संभावना वो अनादि है ये जो जगत अभी जगत अनादि हो जाएगा नहीं है तभी तो ईश्वर सृष्टि करेंगे वो प्रवाह रूप से सृष्टि प्रवेश सृष्टि तो जो होती है जगत अनादि नहीं इसलिए अनादि व्यतिरिक्तम जगत अरे जगत का कर्ता कोई प्रसिद्ध है क्या अभी हम उसका सिद्धि करने के लिए चल रहे हैं ईश्वर का इसलिए कहते हैं प्रसिद्ध कर्त व्यतिरिक्तम तो व्यतिरिक्तम दोनों के साथ अन्वय होगा अनादि और प्रसिद्ध कर् इससे व्यतिरिक्तम अनादि व्यतिरिक्तम को क्या कहेंगे जो अनादि नहीं है उसको क्या कहेंगे सादि अर्थात जगत साधी है और प्रसिद्ध कर्त व्यतिरिक्तम जहां कर्ता नहीं है उसको कहेंगे अप्रसिद्ध कर्तिक तो ये जगत अप्रसिद्ध कर्तिक अर्थात तो उसका कर्ता कौन है हमको भी निश्चय नहीं है हम तो उसका सिद्ध कर रहे हैं ऐसा जो जगत उसका धर्मी कृत्य अधर्मी पक्ष को धर्मी कहते हैं जिसमें हम धर्म का सा, सिद्ध करेंगे धर्म अर्थात साध्य इसको जगत धर्मी कृत्य जगत को धर्मी धर्मी अर्थात तो पक्ष्य बना करके सात नंबर टिप्पणी दे दिया ई दृश्य जगत धर्मी कृत्य अर्थात पक्षी कृत्य पक्ष्य बना करके अभी कोई शंका करता है आप इतना बड़ा एक पक्ष्य दे दिए तीन पंक्ति लेकर के अगर हम इतना पक्ष्य करते हैं अनादि प्रसिद्ध कर्त्री व्यतिरिक्तम जगत इतना कहते हैं आप इतना बड़ा लम्बा चूड़ा क्यों पक्ष दे दिए तो सिद्धांत कहता कि यद्यपि ईश्वर सीशाधय शीतस इतना पक्ष कहते है अनादि प्रसिद्ध कर्त व्यतिरिक्तम जगत इतना ही पक्ष हो जाता फिर भी इतना बड़ा क्यों कहते है तथा जगत वो बहुनी विशेषणी जगत का इतने विशेषण दिया गया संसारी विलक्षण कर्तृ संभावनाय इतना विशेषण देने से संसारी दूर से हट जाएगा कहेंगे तो ये पक्ष हम कहाँ बना पायेगा ये जगत हम नहीं बना पाएगा ली इतना कहा जाएगा अनादि प्रसिद्ध कर्त व्यतिरिक्तम अर्थात शादी अप्रसिद्ध कर्तिकम इतना कहने से ही कहीं जीव भी आ जाएंगे कहीं जीव हमारा अदिष्ट के तरह हम बना देंगे इस प्रकार की सब कह दिया जाएगा तो उसका निराकरण करने के लिए संसारी विलक्षण कर्त्री संभावनाय जो करता है वो संसारी नहीं है संसारी से भिन्न है इस प्रकार की सिद्ध करने के लिए अभी सिद्धांति अनुमान दे दिया और सिद्धांती अनुमान क्यों दिया प्रथम पंक्ति टीका में कहा था अंत में शास्त्र अनुग्राहक रूपम शास्त्र से अनुग्राह वेदांति तर्क को व्यवहार करता है शास्त्र में जो कहा गया उसी को प्रमाण करने के लिए नया एक विपरीत है वो लोग पहले अनुमान से सिद्ध करेंगे बाद में कहेंगे शास्त्रम एतद बदती वो और वेदांति और नयायिका विरोध है इसको कहते हैं टीका में आगे नयायि का पक्ष धर्मता बलाद व्यापक विशेष पक्ष धर्म सित स्वतंत्र अनुमान ईश्वर निश्चाकम आहु नयायिकास्तु आहु न्यायिक कहते हैं क्या कहते हैं व्याप्य पक्ष धर्मता बलात् पर्वतो बन्निमान धूम बत्वात इसमें व्याप्य कौन है धूम उसमें क्योंकि धूम पक्ष में रहेगा पक्ष कौन है पर्वत व्याप्तियूम से पक्ष बलात् पक्ष विद्यमानता बलात् व्यापक विशेष पक्षधर्म धर्म सिद्ध्य तो व्यापक कौन होता है वहां बन्नी तो व्यापक विशेष पर्वतीय बन्नी पक्षधर्म पर्वत में वो धर्म पर्वत का धर्म सिद्ध्य नया एक कहते हैं हेतु अगर सिद्ध है व्याप्ति अगर पता है तो साध्य को तो हम सिद्ध कर ही देंगे ऐसा नया कहते हैं ततः उसे स्वतंत्र अनुमानम ईश्वर निश्चायकम स्वतंत्र अनुमानम न न व टिप्पणी शास्त्र निरपेक्षम एवं अनुमानम प्रमाणम न तु तो शास्त्र अनुग्राहकम वो लोग कहते हैं शास्त्र निरपेक्ष अनुमान है ईश्वर को सिद्ध कर देगा इसलिए आचार्य उदयनाचार्य जी महाराज जी वो, वो मुक्तावली में देते हैं नौ अनुमान देंगे उसमें सात तो थोड़ा अधिक प्रसिद्ध दो भी वहां और आता है अनुमान देकर के ईश्वर को सिद्ध कराएंगे वहां वास्तविक उनके लिए स्थिति थोड़ा अलग था कि वहां सामने प्रतिपक्ष बहुत थे वो शास्त्र को मानते ही नहीं और जो शास्त्र को मानते नहीं उनको आप अपना शास्त्र लेकर के जाएंगे वो मानेंगे नहीं इसलिए उनको बिल्कुल वो जो मानते हैं उन्हीं का भाषा में ही कहना है तो केवल अनुमान भी है ये तो ऐसे तो वो महान भक्त है ये नया के लोग जो बात कहते हैं स्वतंत्र अनुमान करके ईश्वर का सिद्धि करेंगे त तो प्रकटार्थे द्रष्टव्यम इसका दूषण अर्थात स्वतंत्र अनुमान ईश्वर का सिद्ध नहीं करेगा ये प्रकटार्थ नामक ग्रंथ में ये टीकाकार का है आनंदगिरि महाराज जी का वो ग्रंथ है उसमें अगर आपको जानना है तो देख लेंगे एक ग्रंथ तो हम लोग देखे नहीं महाराज महाराष्ट्र के पास से महाराज जी एक बार बोले थे हम लोग देखे नहीं इसमें सामान्य दृष्टम रचयती अभी सामान्य तो अनुमान जो भाष्य में दिया गया उसका अभी विचार आरंभ करते हैं एतद जगत भोक्तृण कर्मण विभागम योजना तत्पूर्वक भविम अर्ति प्रतिज्ञा क्यूँकी ये चतुर्थ पंक्ति में देखिए भोक्तृ कर्म विभाग पूर्वक प्रयत्न पूर्वक दिया उसका पूर्व शब्द है एतद एतद शब्द का क्या अर्थ है जगत इसलिए एतद जगत ये हो गया पक्ष भोक्तृ कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वक में साध्य भोक्त भोक्तृणाम च चोक्ता का भी विभाग और कर्म का भी विभाग इस भोक्ता का यह कर्म है इसलिए उसको यह फल मिलना है यो जानाति जो जानता है तत्पूर्वक भवितुम अति जानने वाला का प्रयत्न पूर्वक वो होना पड़ेगा इस प्रतिज्ञा तो अनुमान वाक्य में प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा में क्या क्या अंतर्भूत रहता है पक्ष और साध्य यहाँ पक्ष क्या हो गया जगत ए तगत और साध्य हो गया भोक्ति कर्म विभाग यज्ञ प्रयत्न पूर्वकम इतने हो गया प्रतिज्ञा ठीक है आज हम लोग प्रतिज्ञा कर लिए आगे फिर और अनुमान देखेंगे ओ सनो मित्र मां इंद्रो बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा ब्रह्मासि ब्रह्मेम प्रत्यक्ष ब्रह्मावाजिश ृतमवाजिशं सत्यम्वाजिशं ती तारि आदि आदिर्भत्ता ओ शाति शांति, शांति, शांति, शांति ओम I'm so.